ये है आपकी पसंद नमस्ते दोस्तों आज के इस विशेष आपकी पसंद कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बजाने वाला हूं पसंद एम एस कृष्ण मूर्ति जी की ये रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं और आप में से कई लोग इनको जानते भी होंगे इनका जन्मदिन 27 अक्टूबर को है और 2023 के इस जन्मदिन पर वे प्रवेश करने वाले हैं पिचहत्तरवें साल में मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप कुछ अपनी पसंद हमें जरूर भेजिए तो उन्होंने अपनी आज पसंद भेजी है आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे इनकी पसंद आप सब से प्रार्थना है कि इनके स्वास्थ्य के लिए कामना जरूर करें इनको बहुत बहुत बधाई भी दें इनके जन्मदिन पर इन्होंने छह पसंद भेजी हैं और हर एक पसंद की खासियत ये है कि इन्होंने हर पसंद में किसी चीज को धन्यवाद दिया है तो जो इनकी पहली पसंद है इन्होने धन्यवाद किया है साल उन्नीस को तो ये लिखते है की उन्नीस में हमें तानसेन विश्व रत्न रफी साहब प्राप्त हुए थे वो इसी साल पैदा हुए थे और ये ये भी लिखते हैं कि इस साल कई सारी गोल्डन ईरा की रिकॉर्डिंग्स हुई एग्जाम्पल देते हुए इनकी पहली पसंद ये बताते हैं कि बेगम अख्तर ने मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी के लिए एक बहुत खूबसूरत गजल गाई थी इस गजल की एक और खास बात ये थी की बड़े गुलाम अली खान ने इसके लिए सारंगी बजाई थी ये जो रिकॉर्ड था ये अक्टूबर उन्नीस के दुर्गा पूजा के समय रिलीज हुआ था और ये रिकॉर्ड प्लेटिनम रहा गजल है दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे जिसे गाया और संगीत बद किया बेगम अख्तर ने खुद और लिखा था बहेजाद लखनवी ने तो आइए सुनते हैं कृष्णमूर्ति जी की पहली पसंद वाल मुझे हँस हस के न देखो d दूसरा गीत ये समर्पित करते हैं उन फकीर को जिन्होंने रफी साहब को गाने के लिए प्रेरित किया जो गीत इन्होंने चुना है वो उन्नीस में आई पंजाबी फिल्म खेड़न दे दिन चार से कृष्ण मूर्ति जी को लगता है कि क्योंकि रफी साहब पंजाब से आए थे तो एक पंजाबी गीत जरूर शामिल किया जाए इस कार्यक्रम में और ये गीत इन्हें बहुत पसंद है इस गीत का संगीत दिया था हंसराज बहल ने रफी साहब ने इसे गाया इसके जो बोल थे वे मशहूर पंजाबी कवि नंदलाल नूरपुरी ने लिखे थे आइए सुनते हैं ये गीत रावी छठ चले या कृष्ण जी की पसंद पर चल चना वतन छ चलत नदी मिठ मुखी छवे चना छ चल कदी अंबड़ी ने दितिया दी लोरिया जिथे कदी पहना जिया दिया से तोरिया बेड़े छग चल पोथ छग चलिया जी होलिया रावे छद चलिया एक हथुरुना डोलिया राम छज चल रही छज चल सुते होए रब दे उ छ चलिया रही छज चल छ चलत नदी छड़ चल छ तीसरा गीत जी ने समर्पित किया है के.एल. सैगल साहब साहब को ये किस्सा याद करते हैं कि कैसे शाम सुंदर मशहूर गायक अभिनेता के.एल. सैगल के संपर्क में आए और उनके साथ 1938 में लाहौर चले गए एक शो में अचानक बिजली चली गई शो रोकना पड़ा जो ऑडियंस थी वो जाहिरे उग्र हो गई होगी तो ऑर्गेनाइजर ने एक छोटे बालक को जो उस समय मुश्किल से तेरह साल का था बिजली आने तक बिना किसी माइक्रोफोन के वहां गीत गाने को को कहा। सभी सुनने वालों को उनका गायन बहुत पसंद आया और ये गायक और कोई नहीं रफी साहब भी थे जो आने वाले सालों में पूरे देश की आवाज बन गए रफी साहब का ये सौभाग्य रहा कि वो न सिर्फ के एल सहगल साहब से मिले बट उनके साथ उन्हें गाने का मौका भी मिला था फिल्म शाहजहां के गीत मेरे सपनों की रानी के अंत में रफी साहब को गाने के लिए थोड़ा सा भाग मिला था और इस तरीके से खुमार बारह के लिखे इस गीत में रफी साहब की आवाज के सैगल के साथ आई नौशाद का संगीत था आइए कृष्ण मूर्ति जी के पसंद पे सुनते हैं ये गीत मेरे सपनों की रानी रोही सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही रूही रूही रूही मेरे सपनों की रानी आंखें नीजों के खजानी है दो उल्फत पत् पैमाने हैं आंदों के फजानी हैं, दो के पैमाने हैं जुल्फे रातों की जबानी जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की, की, की रानी माथे पे चांद पर आए फोटो तो पे भंगरा मंडनाए माथे पे याद कर आए फोटो पे भवरा मंडलाए मुखला फूलों की कहानी मुखला फूलों की कहानी सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी दुदी, दुदी, दुदी, दुदी, दुदी, दुदी। जिगर हो पानी पत्थर का जिगर हो पानी सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी रुधी, रुधी। तो उदासी दसती है हंस दे तो खुदाई हंसती है चुप हो तो उदासी दसती है हंस दे तो खुदाई हंसती है बोले तो फिजालू रानी बोले तो फिजानू रानी सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी रूही रोही रूही रूही रोही रूही मेरे सपनों की रानी मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही रूही रूही रूही मेरे सपनों की रानी अब आते हैं चौथी पसंद पर यहाँ कृष्णमूर्ति जी ने धन्यवाद दिया है श्याम सुंदर जी का क्योंकि श्याम सुंदर जी ने ही सबसे पहले रफी साहब को पंजाबी फिल्म केवाया था यह गीत अफसोस फिल्म के साथ खो गया है ये गीत सुनना बहुत बड़ी पसंद होती कृष्ण जी के लिए तो उन्होंने इसके लिए एक जुगाड़ निकाला है साठ के दशक में जब रफी साहब लंदन गए थे बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने इसकी एक दो पंक्तियां गाई थी और कृष्ण मूर्ति जी चाहते हैं उन्हीं पंक्तियों को रिपीट में लगाकर सुना जाए रफी साहब की क्या खूबसूरत आवाज थी आपको इस कुछ लाइनों से ही पता लग जाएगा तो सुनते हैं ये पंक्तियाँ nin hey re reeni heeni teri Good evening, here. गीत के लिए कृष्णमूर्ति जी धन्यवाद करना चाहते हमीद जी का यानी अब्दुल हमीद का जो रफी साहब के भाई दीन साहब के दोस्त थे और उन्नीस में रफी साहब के साथ बॉम्बे आए थे रफी साहब और हमीद साहब ने एक दस बाय दस फुट के रूम को किराए पर लिया था भिंडी बाजार में और इस तरीके से रफी साहब बम्बई आए कृष्ण जी धन्यवाद करना चाहते है गीतकार तनवीर नकवी जी का भी जिन्होंने रफी साहब को फिल्म प्रोड्यूसर जैसे कि अब्दुल रशीद कारदार मेहबूब खान और एक्टर डायरेक्टर नजीर से मिलवाया इस तरह से रफी साहब बम्बई आए गीत गाना शुरू किया और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा रफी साहब जैसे सिंगर सदियों में एक बार आते हैं और उनसे फिर मिलने के लिए हमें कयामत तक ही इंतजार करना होगा इन्ही सेंटिमेंट के साथ आ रही है कृष्ण जी की चौथी पसंद फिल्म है बहु बेगम साहिड लुधियानवी के बोल और रोशन का संगीत हम इंतजार करेंगे हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक खुदा करे के कयामत हो और We're it. We're it. इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं इस आखिरी गीत के लिए पहले कृष्ण मूर्ति जी धन्यवाद करना चाहते हैं नौशाद साहब जिन्होंने रफी साहब को बड़ा ब्रेक दिया था हिंदी फिल्मों में 1944 की फिल्म पहले आप में इस फिल्म में तीन गीतों में गाने का मौका रफी साहब को मिला था उन्हीं में से एक समूह गीत हम आपको सुनाने वाले हैं जिसके बोल हैं हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा इसमें रफी साहब के साथ श्याम कुमार अलाउद्दीन और अन्य भी हैं। बोल दीनानाथ मधुक जी के हैं आप सुनिए इस गीत को मुझे दीजिए अनुमति कृष्णमूर्ति साहब जी को एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें। धन्यवाद हिन्दुस्ता के हम हैं हिन्दुस्थान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आँखों का तारा हिन्दुस्ता के हम हैं हिन्दुस्थान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आँखों का तारा झूम रही है झूम रही है झुके जननी को झूम रही है घूम रही है जहाड़ी चेतियाँ झूम रही है झूम रही है जुबके जननी को झूम रही है घूम रही है सब जब से ऊँचा सब जब से न्यारा, सब से ऊँचा सब जब न्यारा। चमका जमना पढ़े जहाँ वो के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आँखों का तारा जहाँ खेलते है कहन का लेन का वाले, कल्णे वाले। क्या खेल गए हैं कहन वाले कहन का ने क्या हुए कदम कल वाले कल वाले नानक की भूमि गुरु का द्वारा नानक की भूमि गुरु का द्वारा हिमाला की छाया में है देश हमारा हिन्दुस्तान के हम है हिन्दुस्तान हमारा तो मुस्लिम दोनों की जापो का तारा दो चढ़े सिपाही पंच भारती धन्य भारती अब आए सामने हिम्मत किसी हिम्मत किसी लो चढ़े सिपाही पंच भारती धन्य अब आए सामने हिम्मत गिरती हिम्मत गिरती हर मैदानी हर मैदान हम हमारा हर मैदानी हर मैदान का हमारा हिंदू मुस्लिम के मिले चलिए गलतारा हिन्दुस्ता के हम हैं हिन्दुस्ता हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की या तारा हिन्दुस्तान के हम हैं हमारा हिंदू मुस्लिम जो लोगों के